शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता जीवंत उदाहरण यदि तुम अकेले ही इस भाव के अनुसार अपना जीवन तैयार कर सके तो तुम्हें देख हजारों लोग वैसा करना सीख जाएंगे पर देखना आदर्श से कभी एक पग भी न हटना कभी साहस न छोड़ना खाते सोते पहनते गाते बजाते भोग में रोग में सदैव तीब्र उत्साह और साहस का ही परिचय देना होगा तभी तो महाशक्ति की कृपा होगी कोरे भाषण से यहाँ कुछ नहीं होगा बाबू लोग सुनेंगे अच्छा अच्छा कहेंगे तालियां बजाएंगे, फिर घर जाकर भात के साथ सब हजम कर जाएंगे पुराने जंग खाए लोहे पर हथौड़ी चलाने से क्या होगा वह टूट चूर हो जाएगा पहले उसे जलाकर लाल करके तब हथौड़ी की चोट करने पर उसे कुछ आकार दिया जा सकेगा इस देश में ज्वलंत उदाहरण दिखाए बिना कुछ नहीं होगा कुछ बच्चे चाहिए जो सब कुछ त्याग कर देश के लिए जीवन अर्पित कर देंगे पहले उनका जीवन तैयार कर देना होगा तभी काम होगा ब्रह्मचर्यवान बनो मेरुदंड के दोनों ओर से इला और पिंगला नामक दो शक्तियां प्रवाहित होती हैं और मेरु मज्जा के बीच से होकर सुषुमना गुजरती है यह ईणा पिंगला और सुषुमना हर प्राणी में विद्यमान है मेरुदंड वाले सभी प्राणियों के भीतर ये तीन प्रकार की भिन्न भिन्न क्रिया प्रणालियों मौजूद हैं योगी कहते हैं कि साधारण जीवों में यह सुषुमना बंद रहती है उसके भीतर किसी तरह की क्रिया का अनुभव नहीं होता पर इड़ा और पिंगला नाड़ियों का कार्य अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शक्ति वहन करना सभी प्राणियों में होता रहता है योगियों के मत में उपरोक्त शक्ति वहन केंद्र सुषुमना में ही स्थित है रूपक की भाषा में उन्हीं को पद्म कहते हैं सबसे नीचे वाला पद्म सुषुमना के सबसे निचले भाग में अवस्थित है इसका नाम है मूलाधार उसके ऊपर स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्र सहस्त्रार या सहस्त्र जल पद्म सबसे नीचे वाला मूलाधार और सबसे ऊपर वाला सहस्त्रार है सबसे नीचे वाला चक्र ही सर्वशक्ति का अधिष्ठान है और उस शक्ति को वहाँ से लेकर मस्तिष्क में स्थित सर्वोच्च चक्र में ले जाना होगा योगियों का दावा है कि मनुष्य देह में जितनी भी शक्तियां हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट है यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है जिसके मस्तक में जितना अधिक ओज रहता है वह उतना ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल संपन्न होता है कोई तो बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते और दूसरा न सुंदर भाषा बोल सकता है न ठीक से भाव व्यक्त कर सकता है तथापि लोग उसकी बात पर मुग्ध हो जाते हैं वह जो भी करता है उसी में महाशक्ति का विकास दिख पड़ता है ऐसी है ओज की शक्ति यह ओज अल्पाधिक मात्रा में हर मनुष्य में विद्यमान है देह में जितनी शक्तियां हैं यह ओज उनका सर्वोच्च विकास है हमें सदा याद रखना होगा कि एक ही शक्ति अन्य शक्ति में परिणत हो जाती है संसार में जो शक्ति विद्युत अथवा चुंबकीय शक्ति के रूप में व्यक्त हो रही है वही क्रमशः आंतरिक शक्ति में परिणत होगी आज जो शक्तियां पेशियों में कार्य कर रही है वे ही कल ओज में परिणत हो जाएगी योगी कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया काम चिंतन आदि रूपों में व्यक्त हो रही है उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज में परिणत हो जाती है और हमारे शरीर का सबसे नीचे वाला केंद्र ही इस शक्ति का नियामक होने के कारण योगी इसकी ओर विशेष ध्यान देते हैं वे सारी काम शक्ति को ओज में परिणत करने की चेष्टा करते हैं कामजेयी स्त्री पुरुष ही इस ओज को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं इसलिए ब्रह्मचर्य ही सदैव सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है मनुष्य अनुभव करता है कि यदि वह कामुक हो तो उसका सारा धर्म भाव चला जाता है चरित्र बल और मानसिक तेज नष्ट हो जाता है अतः देखोगे कि संसार में जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं उन सभी ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है इसीलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई है तन मन वचन से पूर्ण रूपण इस ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक है ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति महती इच्छा शक्ति संचित रहती है पवित्रता के बिना आध्यात्मिक शक्ति संभव नहीं मानव समाज के सभी धर्माचार्य ब्रह्मचारी थे उन्हें सारी शक्ति इस ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हुई थी अतः योगी को का ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है